सभी मित्रों को जय मसीह की बाइबिली में मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बाइबल विश्व की सबसे अद्भुत पुस्तक है जिसे विश्व की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया और प्रकाशित किया गया है बाइबल की शिक्षाओं को सार्वभौमिक रूप से सत्य माना गया है क्योंकि बाइबल के अनमोल वचनों ने दुनिया के प्रसिद्ध लोगों को प्रभावित किया है जिसमें से हमारे भारत के महात्मा गांधी जी भी हुए यहाँ पर हम बाइबिल के कुछ अनमोल वचनों को सुनने जा रहे हैं परमेश्वर के एक श्रेष्ठ दास ने इस प्रकार से कहा हम वो बाइबिल हैं जिसे दुनिया पढ़ती है हम वो पंथ हैं जिनकी दुनिया को आवश्यकता है हम वो उपदेश हैं जिन पर दुनिया ध्यान दे रही है आइए बाइबिल के आज इन अनमोल वचनों को हम भी सुने और अपने जीवन में आशीष ग्रहण करें यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाना चाहता है उसके जीवन में भी प्रसन्नता आएगी और परमेश्वर उसके जीवन में भी भलाई को देंगे लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा बुराई ढूंढता है उसके लिए बुराई ही प्रकट होगी यह एक अति गहरा नियम है यह सिद्धांत हमेशा काम करता है इसका एक उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं मोर्दकई नामक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों का भला चाहता था उसी के विपरीत एक और व्यक्ति था जो बुरा था और उसका नाम हमान था जो सभी का बुरा चाहता था वह मोर्दिक का भी बुरा चाहता था और उसे और उसकी सारी जाति के लोगों को खत्म कर देना चाहता था लेकिन हम देखते हैं अंत में हामान को बुराई का बदला बुराई मिला उसे उसी के बनाए हुए फांसी के फंदे में लटका दिया गया और मोर्दिकई को राजा के द्वारा पूरे देश में सम्मान मिला बाइबल का परमेश्वर यह जिसने सारे संसार की सृष्टि की उसने हर एक के लिए अच्छी और भली योजनाएं बनाई हैं, जो उस पर पर परमेश्वर पूरी रीति से विश्वास करता है अपना ईमान रखता है, है, परमेश्वर कहता वो उनके जीवन में अपने आशीषो को पूरा करेगा वो योजनाएं किसी भी रीति से हानि और नुकसान की नहीं होगी बल्कि लाभ की होंगी परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं देखना चाहता बताती है परमेश्वर परमेश्वर कभी दुष्ट के के के नाश होने पर भी भी प्रसन्न नहीं नहीं होता। परमेश्वर ने नरक भी शैतान लिए लिए बनाया है मनुष्यों लेकिन मनुष्य पापों में प्रभु को शोकित करता है और अपने ही पापों में पढ़कर नरक की आग की ओर जाता है लेकिन सभी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर अपने एक लौते पुत्र यशु को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए बाइबल के संदेश हमेशा जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं दिल को सुकून देने वाले होते हैं जीवन को बहाल करने वाले होते हैं बाइबल में एक इज़राइल का ऐसा राजा हुआ जो परमेश्वर के दिल के समान था वह परमेश्वर को हमेशा स्तुति दिया करता था अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार था वह अपने एक भजन में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है अर्थात मेरे जीवन में सभी प्रकार की आशीषों को देता है दाऊद आगे कहने लगा परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है मेरे दिल को सुकून देता है परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को एक वायदा कर रहा है मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा हम देखते हैं परमेश्वर ने जो भी वायदा अपने आज्ञा मानने वाले दासों या लोगों को किया था वह पूरा भी किया उसने अपने दास अब्राहम से जो वायदा किया जिसका पूर्तिकरण हम इसराइलियों पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा कर ले आया परमेश्वर यहोवा होयी परमेश्वर नहीं है जब हम अपने बच्चों को जो रोटी मांगता है पत्थर नहीं देते उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी जो अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनके सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता जो कोई प्रभु येशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है क्योंकि प्रभु येशु ने हम सभी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया इसलिए उसके विश्वास करने वालों को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा और इस रीति से वे जैवंत से भी बढ़कर हो गए हैं मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा मैं तुम्हारे थके हुए प्राण को पुनर्स्थापित और ताजा करूंगा मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे हाथ की रचना हो मैं तुम्हें बनाऊंगा बिगाड़ूंगा नहीं तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो पहले मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हारे जरूरत की हर वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी मैंने तुम्हें अपने परिवार का सदस्य बना लिया है मैंने तुम्हें अपने पुत्र के समान होने के लिए चुना है ताकि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो मैंने तुम्हें मसीह में जी उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है मेरा वचन आकाश तक सदा स्थिर रहता है। तुम मुझसे बुद्धि मांगो और मैं मैं उदारता से तुम्हें दूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं जो सच्चाई और दया से भरा है मेरा अनंत आनंद और हर्ष तुम्हारे सभी दुख और शोक को दूर करेगा तुम उस उम्मीद पर रहना कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे नहीं बदलूंगा मेरा राज्य सदा का है और मेरा प्रभुत्व सदैव बना रहेगा अगर तुम मेरे वचन पर मन लगाओ तो मैं तुम्हें फलवंत और समृद्ध करूंगा मैं अपनी प्रसन्नता के लिए सभी व्रस्तुओं को सृजा है धीरज के साथ मेरी प्रतीक्षा करो मैं तुम्हारी दुहाई सुनूंगा मैं तुम्हारे आंसुओं को पोछ डालूंगा और सभी दर्द मिटा दूंगा मैं तुम्हें अपने असीम प्रेम की विशालता को जानने की शक्ति दूंगा मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा जब तुम अपने विश्वास में कमजोर होते हो तब भी मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहता हूं संकट के समय मुझे पुकार मैं तुम्हें बचाऊंगा पान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे कभी ना छोड़ूंगा तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है दूसरों उसे मैं भुला ना सकूंगा जो मेरी धार्मिकता के भूखे और प्यासे है उन्हें मैं तृप्त करूंगा मैं संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं मेरे मुख का प्रकाश तुम्हारे जीवन भर चमकता रहेगा मेरी आत्मा निर्बलता में तुम्हारी सहायता करेगा मैंने जो भला काम तुम में आरंभ किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा मेरा क्रोध तो क्षण भर का होता है पर मेरी करुणा जीवन भर की है भोर के समय जब तू पुकारे तब मैं तेरी वाणी सुनूंगा मुझसे प्रेम रखने वालों के लिए मैंने अद्भुत बातें रखी हैं। दुखी ना हो क्योंकि मेरा आनंद तुम्हारी ताकत है मेरा सिद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय से भय को दूर करेगा मैं पिताहीन का पिता हूं और विधवाओं का बचाव करता हूं मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें जो तुम्हारे रोगों को चंगा करता हूं तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सदा बना रहेगा तुम मेरी संतान हो और जब यीशु प्रकट होगा तब तुम उसके समान हो जाओगी। चिंता ना करो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा मैं तुम्हारे शोक को नृत्य में बदल डालूंगा तुम्हें उल्लास से घेर लूंगा मैं जो भी प्रतिज्ञा करता हूं वह सच होती है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें अद्भुत बातें दिखाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते मैं तुम्हारी उदासी हटाकर तुम्हें हर्ष का उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी परमेश्वर का भय तेरा धन होगा जब मैं अपने हाथ खोलता हूं तो प्रत्येक प्राणी की इच्छा को संतुष्ट करता हूं उनके लिए कुछ भी असंभव ना होगा जिनके पास राय के दाने के बराबर भी विश्वास है जब तुम मसीह के कारण दुख उठाते हो तब मेरा आत्मा तुम में वास करेगा मेरा नाम दृणगढ़ है जिसमें तुम भागकर सुरक्षा पाओगे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सोच से भी बढ़कर करने में सक्षम हूं मेरे पुत्र यीशु मसीह के एक बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से तुम पवित्र किए गए हो मैं सब सताए के लिए न्याय करूंगा जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं वे सदा जीवित रहेंगे मैं अनंत परमेश्वर हूं तुम एक चुने हुए राजपदाधिकारी और पवित्र लोग हो यदि तुम यीशु पर विश्वास करो तो कभी निराश नहीं होगी यदि तुम अपना घर प्रेम में बनाओगे तो मैं तुम में रहूंगा और तुम मुझ में मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है